श्रीमद्भागवत कथा दशम स्कंध उद्धव जी की व्रज यात्रा श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित उद्धव जी विष्णुवंशियों में एक प्रधान पुरुष थे वे साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य और परम बुद्धिमान थे उनकी महिमा के संबंध में इससे बढ़कर और कौन सी बात कही जा सकती है कि वे भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा तथा मंत्री भी थे एक दिन शरणागतों के सारे दुख हर लेने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त और एकांत प्रेमी उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा सौम्य स्वभाव उद्धव तुम व्रज में जाओ वहाँ मेरे पिता माता नंद बाबा और यशोदा मैया हैं उन्हें आनंदित करो और गोपियाँ मेरे विरह की व्याधि से बहुत ही दुखी हो रही हैं उन्हें मेरे संदेश सुनाकर उस वेदना से मुक्त करो प्यारे उद्धव गोपियों का मन नित्य निरंतर मुझमें ही लगा रहता है उनके प्राण उनका जीवन उनका सर्वस्व मैं ही हूँ मेरे लिए उन्होंने अपने पति पुत्र आदि सभी सभी सगे संबंधियों को छोड़ दिया है उन्होंने बुद्धि से भी मुझी को अपना प्यारा अपना प्रियतम नहीं नहीं अपना आत्मा मान रखा है मेरा यह व्रत है कि जो लोग मेरे लिए लौकिक और पारलौकिक धर्मों को छोड़ देते हैं उनका भरण पोषण मैं स्वयं करता हूँ प्रियोद्धव मैं उन गोपियों का परम प्रियतम हूँ मेरे यहाँ चले आने से वे मुझे दूरस्थ मानती हैं और मेरा स्मरण करके अत्यंत मोहित हो रही हैं बार बार मूर्छित हो जाती हैं वे मेरे विरह की व्यथा से विहवल हो रही हैं प्रतिक्षण मेरे लिए उत्कंठित रहती हैं मेरी गोपियाँ मेरी प्रियसियाँ इस बड़े ही कष्ट और यत्न से अपने प्राणों को किसी प्रकार रख रहे हैं मैंने उनसे कहा था कि मैं आऊंगा वही उनके जीवन का आधार है उद्धव और तो क्या कहूँ मैं ही उनका आत्मा हूँ वे नित्य निरंतर मुझ में ही तन्मय रहती हैं श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जब भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही तब उद्धव जी बड़े आदर से अपने स्वामी का संदेश लेकर रस पर सवार हुए और नंदगांव के लिए चल पड़े परम सुंदर उद्धव जी सूर्यास्त के समय नंद बाबा के व्रज में पहुँचे उस समय जंगल से गौवें लौट रही थीं उनके खुरों के आघात से इतनी धूल उड़ रही थी कि उनका रथ ढक गया था भूमि में रितुमती गौों के लिए मतवाले सांड आपस में लड़ रहे थे उनकी गर्जना से सारा व्रज गूंज रहा था थोड़े दिनों की ब्यायी हुई गौवें अपने थनों के भारी भार से दबी होने पर भी अपने अपने बछड़ों की ओर दौड़ रही थी सफेद रंग के बछड़े इधर उधर उछल कूद मचाते हुए बहुत ही भले मालूम होते थे गाय दूहने की घर घर ध्वनि से और बासुरी की मधुर टेर से अब भी ब्रज की अपूर्व शोभा हो रही थी गोपी और गोप सुंदर सुंदर वस्त्र तथा गहनों से सज धज श्री कृष्ण तथा बलराम जी के मंगलमय चरित्रों का गान कर रहे थे और इस प्रकार व्रज की शोभा और भी बढ़ गई थी गोपों के घरों में अग्नि सूर्य अतिथि गौ ब्राह्मण और देवता पितरों की पूजा की हुई थी धूप की सुगंध चारों ओर फैल रही थी और दीपक जगमगा रहे थे उन घरों को पुष्पों से सजाया गया था ऐसे मनोहर गृहों से सारा व्रज और भी मनोरम हो रहा था चारों ओर वन पंक्तियाँ फूलों से लद रही थीं पक्षी चहक रहे थे और भौरे गुंजार कर रहे थे वहाँ जल और स्थल दोनों ही कमलों के वन से शोभामान थे और हंस बतख आदि पक्षी वन में विहार कर रहे थे जब भगवान श्री कृष्ण के प्यारे अनुचर उद्धव जी व्रज में आए तब उनसे मिलकर नंद बाबा बहुत ही प्रसन्न हुए उन्होंने उद्धव जी को गले लगाकर उनका वैसे ही सम्मान किया मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण आ गए हों समय पर उत्तम अन्न का भोजन कराया और जब वे आराम से पलंग पर बैठ गए सेवकों ने पाद दबाकर पांव दबाकर, पंखा झलकर उनकी थकावट दूर कर दी तब नन्दबाबा ने उनसे पूछा परम भाग्यवान उद्धव जी अब हमारे सखा वसुदेव जी जेल से छूट गए उनके आत्मी स्वजन तथा पुत्र आदि उनके साथ हैं इस समय वे सब कुशल से तो है ना, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि अपने पापों के फल फलस्वरूप पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया क्योंकि स्वभाव से ही धार्मिक परम साधु यजवंशियों से वह सदा द्वेष करता था अच्छा उद्धव जी श्री कृष्ण कभी हम लोगों की भी याद करते हैं यह उनकी माँ है स्वजन संबंधी है सखा है गोप है उन्हीं को अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाला यह व्रज है उन्हीं की गौवें वृंदावन और यह गिरिराज है क्या वे कभी इनका स्मरण करते हैं आप यह तो बतलाइए कि हमारे गोविंद अपने सुहिद बांधवों को देखने के लिए एक बार भी यहाँ आएंगे क्या यदि वे यहाँ आ जाते तो हम उनकी वह सुघढ़ नाचिका उनका मधुर हास्य और मनोहर चितवन से युक्त मुख कमल देख तो लेते उद्धव जी श्री कृष्ण का हृदय उदार है उनकी शक्ति अनंत है उन्होंने दावानल से आंधी पानी से वृषासुर और अजगर आदि अनेकों मृत्यु के निमित्तों से उन्हें टालने का कोई उपाय न था एक बार नहीं जिन्हें टालने का कोई उपाय न था एक बार नहीं अनेक बार हमारी रक्षा की है उद्धव जी हम श्री कृष्ण के विचित्र चरित्र उनकी विलासपूर्ण तिरछी चितवन उन्मुक्त हास्य मधुर भाषण आदि का स्मरण करते रहते हैं और उनमें उसमें इतने तन्मय रहते हैं कि अब हमसे कोई कामकाज नहीं हो पाता जब हम देखते हैं कि यह वही नदी है जिसमें श्री कृष्ण जल क्रीड़ा करते थे यह वही गिरज है जिसे उन्होंने अपने एक हाथ पर उठा लिया था ये वे ही वन के प्रदेश हैं जहां श्री कृष्ण गौवे चराते हुए बाँसुरी बजाते थे और ये वे ही स्थान है जहां वे अपने सखाओं के साथ अनेकों प्रकार के खेल खेलते थे और साथ ही यह भी देखते थे हैं कि वहां उनके चरण चिन्ह अभी मिटे नहीं हैं तब उन्हें देख हमारा मन श्रीकृष्णमय हो जाता है इसमें संदेह नहीं कि मैं श्री कृष्ण और बलराम को देव शिरोमणि मानता हूं और यह भी मानता हूं कि वे देवताओं का कोई बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध करने के लिए यहां आए हुए हैं स्वयं भगवान गर्गाचार्य जी ने मुझसे ऐसा ही कहा था जैसे सिंह बना किसी परिश्रम के पशुओं को मार डालता है वैसे ही उन्होंने खेल खेल में ही दस हाथियों का बल रखने वाले कंस उनके दोनों अजय पहलवानों और महान बलशाली गजराज कुलिया पीड़ को मार डाला उन्होंने तीन ताल लंबे और अत्यंत दृढ़ धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे कोई हाथी किसी छड़ी को तोड़ डाले हमारे प्यारे श्री कृष्ण ने एक हाथ से सात दिनों तक गिरिराज को उठाए रखा था